प्रजापति पे कालीन प्रजापति भावना भाव भावित आया था, भाव भावित उस से होकर वह उस भाव से भावित का भाव मतलब क्या तो स्पष्ट करते हैं प्रजापति रहा सर्वात्मा ऐसे उसने पूर्व जन्मों में में किया था मैं प्रजापति हूं मैं सर्वरूप हूं ऐसे उपासना काल में जो प्रजापतित्व की भावना उसने करा था उसी भावना से अब क्या हुआ इस कल्प के आदि में उस उपासना के बल पर प्रजापति पद को प्राप्त कर गया तो वो सारी याद आती है उसको तो पूर्व पूर्वकल्पीय तदभाव भावित था, भाव था। ए पूर्व कल्प में उस भाव से जो भावित था तो इस कल्प के आदि में हिरण्य हिरण्य गर्भ निर्वृत्ता हिरण्य रूप से वह जन्म लिया हुआ है इसलिए प्रजापति सन पश्चात प्रजा सन पहले प्रजापति होकर और अब क्या है प्रजाओं की कामना करते हुए तपो भाविदं ज्ञानम तब क्या है जन्मांतर उपासना करी थी वो सारी उपासना को लेना श्रुति प्रकाशितार्थ विषय जो श्रुतियों में प्रकाशित किरण संबंधी उपासना जो है वो तद विषय तप वो सबको स्मरण होना ही तप है अतप्यत तो अनवालोचित चिंतना उसी का चिंतना द्वारा विचार मन में लाया तत्संकार उदोध्य अर्थात पूर्व में के संस्कार को जगा करके ज्ञान उपासना दो बार उपासना संबंधित ज्ञान को उसने अपने उत्पन्न कर लिया प्रथम आदित्य चंद्र उत्पादने तो जब ज्ञान उत्पन्न हो गया वो अब क्रम से उत्पन्न करेगा जगत को क्या क्रम में सबसे पहले वह आदित्य चंद्र को उत्पन्न करेगा फिर उसकी भावना से भावित त्य तो तो तो पश्चात चंद्र आदित्य साथ संवत्सर भावम आपद्य फिर क्या करेगा उस चंद्र और सूर्य इन दोनों के द्वारा साध्य काल जो संवत्सर है उस भाव को प्राप्त करेगा फिर एवं एवं तद तो अवय फिर उसके अवयवों का भावना करेगा क्या अवय अयन दस पक्ष अहोरात्र भाव्य और अहोरात्र भाव को प्राप्त करके तथा तद उसके बाद उनके अन्न भाव रेतो भाव चीह आदि अन्न भाव और रेतो भाव जो है उसे प्राप्त करके तेन सा, रेत साजाजेत के द्वारा मैं प्रजा की सृष्टि करता हूँ निश्चित उसने मन में सारा क्रम को चिंतन करके निश्चय कर लिया निश्चय करके सबसे पहले प्राण प्राण शब्दित चंद्र सूर्य और इन दोनों से क्या लेना है? चंद्र और सूर्य उनका उत्पन्न करने के लिए पहला आरंभ करता है इस बात को भाष्य करने का अथ तूम तपस्तवा मंत्र में था स उसी वाख्या के लिए भाष करने जोड़ा था जिसके लिए इतनी अवधरण करी तत्पात उसने क्या किया सजापति रूपे विद्यमान बल के आधार पर ज्ञान आदि को सम्य आलोचन करके सौतम ज्ञानम अन्वालोच्य तपस्तों का मतलब क्या जो सौत ज्ञान श्रुतियों का जो कहा बातें उन सबको अन्वालोच्य चिंतन करके साधन भूतम मिथुन सृष्टि का जो साधन भूता मिथुन है जो जोड़ा उसको उसने उत्पन्न किया जोड़ा पति पत्नी लेना सूर्य और चंद्र कोई पति पत्नी नहीं है सूर्य चंद्र को पहला पैदा कर रहा है ना रई और प्राण शब्द से इसलिए कहते हैं यहाँ द्वंद्वम जोड़ा युग क्योंकि कोषकार कहते हैं स्त्री पुनसो मिथुन द्वंद्व ऐसे कहा स्त्री और पुमान का जो जोड़ा उसको मिथुन कहते हैं अथवा द्वन सामने और द्वंद के बारे में गए इधर होता है लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो द्वंद्व हो रहा है बोला जाता है और युग्म जोड़ी युग्म कहते दो चार छह आठ दस ये संख्याओं को युग्म कहा जाता है जोड़ा को उसने जोड़े को पैदा किया यही इस करते ना उत्पादित वान सत्य संकल्प वाले होने से संकल्प मात्र से पैदा किया ये नहीं कोई और कुछ और चीजों को उसने अपनाया होगा है या किसी और वहां पर खुद प्रजापति पुरुष है एक औरत को कर लिया उनके माध्यम से पैदा किया ऐसा कुछ नहीं है यहाँ संकल्प मात्र से सूर्य और चंद्र को प्रकट कर दिया रईंच सोमम अन्नम रई से क्या लेना है सोम चंद्रमा अर्थात अन्न उसके अंदर लक्ष्य क्या होगा अन्न प्राण सबसे अग्निम प्राण सबसे अग्नि को लिया जाएगा जो कि अत्ता खाने वाला ये तो अग्निशम इसलिए दोनों जोड़ा है इसमें क्या हम कहते हैं अग्नि और सोम अत्ता और अन्न अग्निशम अत्र अन्न भूतो अत्ता और अन्न रूप वाले ये दोनों में ममा बहुदा अनेक प्रजा करिषत इन दोन कर लूंगा बहुधा अनेकधा प्रजा करीशत अनेक प्रकार के प्रजाओं को मैं उत्पन्न कर लूंगा ऐसा उसने निश्चय कर लिया इतम चिंत्य ऐसा चिंतन करके जैसा इतरो में है ना पहले अंडा को बदा किया या समझ नहीं समझना पड़ेगा सीधे सूर्य चंद्र कहा चंद्रमा इन दोनों को उसने सृष्टि किया इसके पीछे प्रमाण दे रहे हैं आप जो है प्राण से अग्नि को कैसे ले लिया अत्ता तब कहते अहम वैश्वान भूतवा प्राणापान समायुक्तुर्विद मैं जो हिरण्य हूं मई सभी का पेट में के रूप में वैश्वान हूं देह में इस प्रकार से आश्रित हो गाणपान से समायुक्त होते हुए सगल प्रकार के चारो प्रकार गण है नोशी लेह भक्स लेह भक्ष्य पेय ये चारों प्रकार के चीजों को मैं बचाता इस इसमृति के अग्नि और प्राण का समझ समे ही है इसे कोई संशय नहीं है और अग्नि और सौम्य दोनों के दोनों अंड के अंतर्गत है इस अंडोत्पत्ति अनंत उत्पत्ति समझना भाषाकार ने मन में रखते हुए कह दिया और उसको भी आगे अग्नि हिसाब ने क्या ले सूर्य और चंद्र से नहीं सोम से चंद्र अत्ताय अग्नि और ले लिया चंद्रमा अग्नि से ले लिया है उगता हुआ सूर्य के साथ साथ अग्नि भी समारोहण कर लेता है आपके पित्त भी बढ़ता है शरीर में अग्नि का उत्तेज हो जाता है इस श्रोति के अतर सूर्य अग्नि और एकत्व वेत्या सूर्य और अग्नि के एकत्व को मानते हुए यह बात कह दिया गया अग्नि से हम सूर्य को लेंगे सूर्य को देना आह सूर्य चंद, सूर्य चंद्र बसावित रही और प्राण श्रुति स्वयं में है। रही शब्द का क्या है सूर्य और चंद्रमा है और प्राण शब्द का आदित्य है इस बात को स्वयं श्रुति का देखो आदित्यो वही प्राणो रही रे चंद्रमा सर्व इन मूर्त मूर्त तस्मा मूर्ति रेव रही आदित्य हाण आदित्य क्या है प्राण रही रेव चंद्रमा और जो कहा गया तो पहले क्या है वो चंद्रमा है जो प्राण क्या गया था तो वो सूर्य है और जो रही शब्द से कहा तो वो चंद्रमा है ये मुख्य और कौन रूप मुख्य रूपया मुख्य कौन है अत्ता अन्न तो गौण है इसलिए मुख्य हो गया आदित्य और प्राण अत्ता और रही हो गया अन्न चंद्रमा ये लेकिन कहते हैं रही रवायत मूर्तन जो कुछ ये और है, सब रही है बोल अन्न भी रही है, है और अत्ता भी रही है बोल दिया मूर्त मन से यहाँ स्थूल अमूर्त बने सूक्ष्म उसका भी तात्पर्य है मूर्त मने अन्न अमूर्त बने अत्ता जो अत्ता है वो भी अन्न ही कोटि में डाल दिया गौण पक्ष दृष्टिकोण से क्या कह रहे हैं जो है अत्ता भी, भी भोग्य ही है से जो अत्ता ये नकार है दूसरों का जैसे जो है आप क्या मानते हैं अमूर्त शब्द वायु और आकाश ये तो मानते हैं ना मूर्त हो गया जल तेज और अमूर्त हो गया वायु और आकाश वायु और आकाश में दूसरे के द्वारा गया वो भी अन्न है इसीलिए मान जैसे दृष्टान दे रहे सर्प केवल वायु खा कर रहता है सर्प का अन्न जो है वायु कई वर्ष तक ऐसे रहता है मिल गया खा लिया चुहा अंडा वगैरह नहीं तो हवा खा के दी है हवा भी इसलिए उसका नहीं होगा जिसको अमृत आप मान रहे हो आकाश इसका अन्न ही है मूर्त ही है जो अमूर्त माने जाते हैं वो भी प्रकार किसी के प्रति क्या हो जाता है अन्न हो जाता है इसे वही ये तत्व जो कुछ भी है मूर्त और मूर्त अन्न और ये सब कुछ वास्तव में रही है अन्न ही है गौण दृष्टिया मुख्य दृष्टिया तस्मात मूर्ति वही प्रधान दृष्टि जो है कद वास्तव में अंत मूर्त पदार्थ है न? नहीं मुख्य अर्थ अर्थ में में सबको सकते स्पष्ट करेंगे देखिए तथा उन दो जोड़ों में से पहला वाला प्राण है आदित्य हो वही प्राण अत्ता अग्नि प्राण कौन है वही अत्ता है वही अग्नि है वही सूर्य है और कहते हैं रिरेव चंद्रमा रिरेव चंद्रमा रही चंद्रमा है रे रे अन्नम वही अन्न वही सोम है वही चंद्रमा कते वास्तव तो में तब क्या है एक ही ये सब रूप प्रजापति खुद ही अन्न और पत्ता बना है अग्नि और सोम बना प्राण और रई बना हुआ है वही है इस रूप में इस तरह तक तर एक प्रजापति ही एकम तो मिथुनम क्योंकि प्रजापति ही है एक ही प्रजापति रहे इस मिथुन रूप को धारण किया एकम तो वही प्रजापति क्या किया है इस मितुन रूप को धारण किया है इसलिए एक ही है दो रूप में फिर भेज क्यों फिर दो क्यों कह रहे नाम दो दो क्यों ले रहे अग्नि और सोम अन्न और अवता प्राण और जो है चंद्रमा दो दो नाम क्यों ले रहे हैं तो है। धारण किया हुआ है ऐसा तो गुण प्रदान भाव से भेद है वो तुण तो भाव से अभेद को बता रहेंगे और प्रधान भाव से भेद को बता रहे हैं। मंत्र में रहे रवा अन्नम वर्वम वही निश्चित रूप न जो रही सबसे कहा गया था वो अन्न है वो अन्य क्या है सब कुछ सब कुछ का मतलब किमता क्या क्या है वो सब कुछ के अंतर्गत कहते हैं स्थूलम जो कुछ भी मूर्त है स्थूल है और जो कुछ भी अमूर्त अमृत सूक्ष्म नहीं अत्र अन्य मूर्त का मतलब अन अमूर्त बने अत्ता अत्ता और अन्य में जो विद्यमान है सारा संसार क्या है वास्तव में रही है उन्हें सब कुछ अन्न नहीं है मुख्य दृष्टिया तस्मात जिस प्रकार से आपने गौण गौण जो भेद कर दिया वह भेद में भी अमूर्त से जो अन्य अमूर्त नद्य मनपात वही वास्तव में रही है वही अन्न है अमूर्त रूपा के द्वारा अन्न ही खाया जाता है प्रजापति रे वजापरित सृष्टित्व री प्राण योह संवत्सर सृष्टो प्रजापति प्रजापत्यत्म आह तो प्रजापति रेव संवत् प्रजापर्य सृष्टि संवत्सर से शुरू करके प्रजापर्यंत की सृष्टि करने वाला है यह दिखाने के लिए रही और प्राण ये संवत्सर का सृष्टा के रूप में वर्णन किया जा रहा है तो प्रजापति उत्पादन कारण होने से प्रजापति स्वरूप ही है मिट्टी उपादान कारण जिस घड़िया का उन का असली स्वरूप क्या है? है। मिट्टी प्रजापति जो उपादान सारा तो जगत क्या है प्रजापति स्वरूप है। में कैसे चीज अत्ता दो बढ़ जाएगा भेद इत्यादि प्राधान्य विवक्षया चात्र भेद इत्या गुण भाव की अन्न होता है और प्रदान की व्यवस्था से अतृत्व का व्यवहार हो जाता है रे प्राण यो कथम प्रजापत्यात्म रि और प्राण दोनों में दोनों एक ही का स्वरूप है ये कैसे सिद्ध करोगे आप ये पूछा कथम करके तब समझाया प्रजापति क्या सर्वात्मक है सब कुछ अन्न ही है मूर्त मूर्त रूप ना अन्न अत्या ही है सब कुछ अन्य हो गया अदयुज प्रजापति हो गया अमूर्त वायुवाद कैसे अमूर्त है वायुवादी अमूर्तस्तु कौन है वायोराकाश वे भी कैसे कारगते सर्पचकोरादिना सर्पचकोरादि द्वारा उसको खाया जाता है इसलिए वो भी रही है मूर्ता मूर्तोर अत्रहित्व अन्नमेव रही कथम मुक्त मूर्तमूर्त अत्ता दोनों ही वाक्य में रही है अन्न ही है फिर आगे मंत्र में क्यों कहा मूर्त रेव रही अन्न रही एक जगह आपको मूर्तर्थ विभाग सर्वस्व गुण भाव मात्र क्योंकि मूर्त विभाग को किए बिना गौण भाव से रक्षा से सभी को हम अन्न कह देते हैं यदा उभविभाज्य जब दोनों विभाजन गर्द हो गया कौन किस काम में ये विचार करने लगोगे, तब तो गुण और प्रदर्भाव आ जाएगा उसी में क्या होगा फिर तथा अमूर्त प्राणे न अमूर्त जो प्राण है अत्ता है उसके अंदर क्या होगा मूर्त से मूर्त जो अन्य है वो खाया जाता है इसे मूर्तस्य ही हो रही इसे मूर्त ही अन्न है अमूर्त अत्ता है तदा अमूर्तो में प्राण अत्ता सर्वेव छा ऐसे भी ले लो आदित्य सब कुछ सब कुछ अतः अन्न वीज है भी अत्ताई है इस पहले क्या कहा अत्ता भी अन्न ही है रही का दृष्टिकोण से एक सामान्य रही दृष्टि करेंगे सब अन्न अता हो जाएगा यदि कहोगे नहीं हम प्रजापति दोनों है ना हम रही दृष्टि को कर हम सब आदित्य दृष्टि करूंगा प्राण दृष्टि करूंगा तब क्या होगा हो सब अत्या हो जाएगा यार जिस रंग पहनोगे उस रंग के सब दिखाएंगे लाल रंग पहन है सब लाल लाल लाल लाल दिखाए नीले पहन लो सब नीले नीले दिखाई देंगे उसे पर भी दृष्टि से जगत को देखोगे सब अन्दात्मक हो, हो जाएगा और प्राण दृष्टि देखोगे सब सब आत्ता हो जाएगा उस वागल मंत्र समझा रहा है तथा अमूर्तोपि अमूर ठीक है अमूर्त है प्राण है उसको भी इसी प्रकार सर्वमे वाद्यम जो कुछ भी आद्य है वह अभी अत्ता कोटी में आ जाएगा था कैसे उसके लिए मंत्र आरंभ होगा हुआ अदादित्योदय प्राचीन दिशा प्रवेश तेन प्राच्यान प्राणा रश्मिते यदि यद यत् यदिचीम यदो यदर्धम यदंत्र यद प्रकाशयति तेन सर्वान् रश्मि सन्निधत्त जिस समय आप देखते हैं सब कुछ आपका तक कैसे हो जाए समझा रहे सबको हम कैसे समझ सकते हैं हम तो देख रहे हैं शान सब्जी हमको खा रहे हैं कि सब्जी हमको खा रहा है कि हम सब्जी को खा रहे हैं तो हम लोग सब्जी को खा रहे हैं ना आपको वैसे ही लगता है आप सब्जी को खाते हैं में सब्जी आपको खा जाता है है कि जितना अन्न वगैरह खाते हैं उतना ही जल्दी शरीर जीर्ण क्षीर्ण होकर नष्ट हो जाता है नहीं खाएंगे तो अन्न में प्राण टिका है इस में तब भी मरना है खा के भी मरना है नहीं खा के भी मरना है मरना तो है ही नहीं खा के तपस्या करते मरना वो तो ज्यादा अच्छा मारा गया इसलिए संयम से इसीलिए और इसीलिए क्या कहा वो तो सब्जी भी आता हो गया ना फिर वो भी हमको अंदर बैठे बैठे मार डाल रहा है हम उसे सोच रहे हैं हमेशा खा रहे पी रहे तो तगड़े रहेंगे और जो भी हम लोग डालते हैं वो अंत में हम ही को खाने में लग जाता है यह संसार का नियम है इसे वो भी वास्तव में अत्ता है हमें भ्रम है कि हम अत्ता हैं हम अत्ता नहीं हम भी अन्न नहीं है उसका जो अन्न है वो भी अत्ता है अत्ता खुद अत्ता मान ही रहे अपने आप को सभी अत्ता ही होगी नहीं हो गए लेकिन कैसे सब अत्ता हो जाते हैं वो बता रहे सूर्य के माध्यम से सूर्य क्या करता है उगता हुआ प्राचीन मेने पूर्व दिशा में प्रवेश कर जाता है जिस समय उदय होकर सूर्य पूर्व दिशा में प्रवेश करता है तो उससे वो क्या करे तेन प्राच्यन प्राणान सकल प्राणियों के और साथ संबंध जुड़ गए सूर्य किरण जुड़ रहे हैं उसके माध्यम से उसको उसका आता बनेगा उससे भी अतृत्व आ गया सूर्य के संबंध की वजह से सभी में अतित्व आ जाएगा ये सब दिशा में घूमता है तेर प्राचन रश्मि अपनी किरणों में प्रविष्ट कर लेता है उसे वह पूर्व दिशा के प्राणियों को सर्वत्र व्याप्त करने किरणों के माध्यम से वह अपनी किरणों के ही अंदर वह उन प्राणियों को प्रवेश कर लिएट छोड़ा आपने टॉर्च टॉर्च का लाइट क्या किया उसको अपने किरण क्या करते उसे व्याप्त कर लेते देख सकते हो जैसे सूर्य किरण क्या है आप प्राणियों को व्याप्त कर लिया सब्जी का व्याप्त कर लिया सारी चीज को व्याप्त कर रहा है सारे को व्याप्त करता हुआ अपने अंतर्गत कर लिया अपने अंतर्गत वो आता है खुद उसके जो हो जाएगा क्या होगा वो भी आता आता तरह से सारी चीज़ आता हो जाएगी इसे अन्य दिशाओं को भी समझो यद दक्षिणाम यद प्रदिचिम यदुचिम यदो यदर्दम दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा निचला दिशा ऊपर दिशा इतना ही नहीं ये अंतरा दिशा बीच की दिशा को प्रकाशन कर रहा है सब सब को सब प्राणों को अरे तो सब प्राणियों को प्रकाशन कर रहा है सर्वान प्राण माध्यम से वह अपनी किरणों के माध्यम से किरणों में ही एक तरह से सकल प्राणियों को धारण कर लेता है कर लेता है किरणों के द्वारा सबको अपने अंतर्गत कर दिया अंतर्भाव कर दिया अपने में आदित्य उदयन उद प्राण नाम चक्षु गोचर भाग गोचर आगचन अत आदित्य ये जो सूर्य है उदयन मतलब उदगछन उदय होते हुए प्राणी नाम चक्षु गोचर आगक्षन प्राणियों को अपने चक्षु का विषय बनाते हुए क्या है जब सूर्य उगता है, हम समस्त प्राणियों का अपने चक्षु का विषय हो जाता है, है सूर्य वो एक है प्राणियों के चक्षु का विषय गोचर मनी विषय रूप आगछन प्राप्त विषय विषय गोचरता को विषयता को प्राप्त करते हुए मानो दिश पूरे पूर्व दिशा को अपने किरणों के द्वारा स्वेन प्रवेश अपने प्रकाश वही कि स्वात्व्याप्तिया सर्वान् तत्था प्राच्यान अन्नभूता अन्नभूताश्मिषु स्वाभाष रूपेशमस व्याप्तवाद प्राणी न सनिदेश करो अपने साथ आत्मभूत कर ले रहा है आप प्रयत्त भी कर ले रहा है सूर्य उगते क्या होते सब में गर्मी आने लगती है तो गर्म है ना और न उसने अपने को हम लोगों ने सतान में कर लिया और उतना दूर में रहते हुए फिर लोग में अंदर में गर्मी आ जाती है सूर्योदय से सूर्यास्त इसलिए क्या कहते हैं पित बढ़ता है सूर्योदय से मध्यान्ह तक बढ़ते जाए जाएगा फिर सूर्य घटते ही जाएगा सूर्यास्त फिर सूर्यास्त के बाद बिल्कुल एक कम होते जाता है मध्यरात्रि फिर धीरे धीरे चढ़ना शुरू करता पित का चक्र चलता है से दिन में इसलिए कहा गया पित्त वर्धक चीजों को नहीं लेना चाहिए ऑलरेडी तो पित्त बढ़ी रहा है और पित्त बढ़ा देगा बहुत तो सारी चीजें हैं एक दो तो लिस्ट थोड़ी है, है? तो थो थो हाँ जो जितनी कड़वी चीजें होती है लगभग और तीखी चीजें मिर्च ये पित्त बढ़ाता है और जैसे आपका करेला पित बढ़ा देगा नीम में पित्त बढ़ा देता है ऐसी को कोई चीज़ है सामान्य नियम बता रहे हर आदमी के लिए कोई चीज ऐसा होता है आपके लिए ठंडा कर रहे हैं किसी के लिए गर्म कर रहा है वो कैसा ले रहे उस पर भी निर्भर है ये वस्तु का वाक्य में कोई अपनी स्वभाव तो होती नहीं है तासीर है आप उसको बदल सकते हैं गर्म चीज को ठंडा बना सकते हैं ठंडी चीज को गर्म बना सकते हैं अब नींबू है आप गाते है तो ठंडी चीज है है ना गर्म पानी उबलते है पानी में डाल दो नींबू उल्टा होगा एकदम ऐसा हीट कर देगा बॉडी के अंदर जिसका जब जुकाम होता है तो क्या करते इसीलिए गर्म उबलते इसमें पानी डाल देंगे उसको पानी में डाल करके नमक डाल के प्लाजो जुका मुंगाए और गर्मी के बीजने से क्या करते हैं इसको ठंडे पानी में नहीं बोटा लेंगे ठंडा करता है चीज तो वही है इन लेने की तरबियत स्वभाव बदल गया उसका आप कैसे ले रहे हैं इसको आयुर्वेद में योग कर योग किसके साथ किसको जोड़ोगे तो उसका कासर बदल जाती है कई चीजें होती है पिसते भी नहीं ये सौंफ है अकेला पिसने कोशिश करो जितना भी कोशिश करो पीसेगा नहीं ठीक से अब उसमें थोड़ा मिश्री मिला दो जाता है। एक हो जाएगा दो मिनट भी नहीं लगता मिक्सी में बिना मिश्री का पीस हो गया तो हालत खराब हो जाएगा घंटे करते को कुछ नहीं होने वाला क्या गर्म भी करो तो भी नहीं होगा ठीक से पाउडर स्वभाव चीजों उसके से उसका मेल है तभी और पाउडर होगा अनेकों चीजों का है अरे इसलिए कोई नियम नहीं कर सकते चीज गर्मी है चीज ठंडा ही चीज ऐसा ही है चीज वैसा ही है। लेने के ऊपर निर्भर है अभी दही ले लो देखने में ठंडा है लेकिन वही कड़ी बना दो गर्म बदल गया तो हर चीज का ऐसे नियम इसने कहा नहीं इसे व्यक्ति को अपने आप अध्ययन करना पड़ किस चीज को खाया तो उसके बाद मेरे को कितना हीटअप रहा और किस को खाने के बाद शर में ठंडक महसूस हो दिवार में ठंडक महसूस हो रहा है में ठंडक महसूस हो रहा है इस स्वयं को अध्ययन करना पड़ता है किस चीज को किस तरह लेने पर हमारे पर क्या हुआ? इसलिए कहते हैं क्या कर रहा है सूर्य स्वाद व्याप्त तो किया अपनी जो किरणों की मान से सब शब्द व्याप्त करते हुए सर्वाश तत्थान सर्वान में सभी दिशाओं को और उस दिशा में रहने वाले प्राणान प्राणाश तब प्राणी अन्नभूतान जो प्राच्य मे पूर्व दिशा में विद्यमान अन्न रूपा है उन रश्मियों में सा है रश्मिया उनमें व्याप्तिमसु जो व्याप्त होने के स्वभाव वाले है उनमें व्याप्त उनमें प्राणी परो लक्षण क्या कर दिया सन्निधत्त प्राणि न प्राणियों को साथ उसके जाता है उनमें प्रवेश करने का मतलब क्या उनके साथ संबद्ध इसका इसी प्र हर दिशा में समझो तथा प्रवेशती दक्षा यदिचिम अथ ऊर्द्व य अध प्रकार जो वह दक्षिण दिशा में प्रवेश कर गया पश्चिम दिशा में उत्तर दिशा में नीचे ऊपर और जो अंतरादिशा अवान्तर दिशा तो कौन दिशा को हो? या अवान्तर दिशा बात है कि अंतरा दिशा सब पर चाहिए बीची दिशाए यम केवल दिशा और दिशा में रहने वाले ऐसे मत समझो और जो कुछ भी उसके द्वारा प्रकाशित होता प्रकाश ये थी तेरा उस अपने प्रकाश के माध्यम से स्वप्रकाश प्रकाश अपने प्रकाश की व्याप्ति के द्वारा सर्वान सर्वाधिक सकल सकलों में प्राणियों को अपने रश्मियों में एक या उसके माध्यम से तो व्याप्त होता हुआ एक कर लेता है इस प्रकार क्या होता है सब अत्या सर्क सरकता हुए ये सर कोई चीज ऐसा नहीं है जिसका सूर्य के साथ संबंध नहीं होता इन प्रकार क्या हो जाता है सूर्य रश्मी संबंधी हो जाते हैं संबंधी होकर के वह आत्ता हो रहे हैं। देख लो स्पष्ट करते नूप प्राण अग्निदयुक्त वोक्ता कौन सूर्य वही क्या कर रहा है आपका अंदर सबके अंदर वह यह जो भोक्ता वैश्वान विश्व रूप होने के कारण विश्व रूप है सर्वरूप होने के कारण विशुद्धार्थ पहले विशुद्धार्थ विश्वकार दूसरे वाले विश्व रूप में जो विश्वकार है सर्व और सर्वरूप होने के कारण से प्राण और अग्नि प्राण और अग्नि रूप से प्रकट होता है सकल शरीरों के अंदर स्वरूप होने के कारण से वही सूर्य हम सभी के अंदर प्राण और अग्नि के रूप में प्रकट होता है इसी बात को क्योंकि ब्राह्मणों परिषद है ना इसके पीछे समर्थन प्रमाण गिर समर्थन जो ब्राह्मण भाग कह रहा है उसके समर्थन में मंत्र भाग का एक टुकड़ा दे देते हैं। वह भी कह, कही गई है यही बात कही गई है मंत्र भाग के द्वारा भी उससे पहले थोड़े आंग में रही शब्द से अन्न से प्रजापति सर्वातत्व उत्तवा रही शब्द का और जो अन्न था उसकी प्रजापतिव के लिए ही अन्न है और सर्वात्व कभी कह दिया उसी प्रकार प्राण से आप प्राण भी क्या है प्रजापति प्रजापतित्व के लिए है और वह भी सर्वातम तो उच्चत है उसके सर्वात्म कही जा नहीं है उस प्रश्न में क्या कर दिया आपने अत्ता को भी अंत कह दिया था तो अमृत से प्राणस्य भी गुणभावुक्तम जब मूर्त प्राण अत्ता है आदित्य है उसको भी गुण भाव से थे। उसी को यहां पर सब कुछ कहां कहने जा रहे स्वात व्याप्त मेरे संबंध और सभी केंद्र कैसा प्रत्यक्ष हो रहा है वो बता रहे हैं सहेश्वर विश्व रूप सहेश प्राणो जोता है वो कौन है वो प्राण है जिसको आदित्य शब्द से कहा दिया है जिसको शब्द से कहा है वही क्या है वही वैश्वान केवल वैश्वान सर्वात्मा वह सर्वात्मा है और विश्वरूप सर्वरूप भी है वो कि विश्वात्म सर्वात्मा खुद के नाते ही वह सर्वरूप भी है वो से वैश्वान की व्याख्या कर रहे हैं आमगिरी नर जी विश्वित विश्वान रे नश्वान सैश्वान सर्वजीवात्मक जीवात्मक विश्व प्रपंचात्मक स वैश्वानर शब्द सर्व जीवात्मता के लिए और शब्द विश्वप्द प्रपंचात्मकता के लिए यह सब जीव रूप में भी वही है और सब प्रपंच रूप में भी वही है मैंने अन्न और अत्ता सब कुछ वो आदित्य है प्राणी है, अग्नि है मैंने आता ही सब कुछ स्थापित कर दिया आदित्य से उत्तम महात्म आदित्य के महात्म कहा गया है तदेत उत्तम वस्तु मंत्रणापी अभ्युक्तम भाष्य में रह गया प्राण अग्निश्च सही प्राण है वही अग्नि उदय उद्य प्रत्यम सर्वाद वा उदय होता वा चलते फिरते रहता है दिन सगल दिशाओं में अपने आत्मसात करते हुए सभी को मंत्र नापी वह यह जो बात कही गई है उसी वस्तु को उसी बात को ऋचा मैंने मंत्र भाग्य द्वारा भी कहा गया है क्या कहा गया मंत्र भाग मंत्र में मंत्र विश्वप मरण जातवेधस परायण ज्योतिरेक दपंदम सहस्ररश्शतर्तमितेश सूर्य विश्व किरणों किला कि हरिण हरिशब्द का किश्मिया सूर्य की जो किरण है उनको हरि वो हरिनाम प्रो कर दिया जात में रसम द्वितियां सारे सारे द्वितियां इकट्ठे पूर्वार्ध में विश्व रूपम हरिणम और कैसे वो जात में जो पैदा होता है उन सब सबको जानने वाला है परायणम प्राणियों संपूर्ण प्राणियों का परम श्रेष्ठ आश्रय है ज्योति रूपम ज्योति ही ज्योति स्वरूप है एक है मैं अद्वितीय है और तपन तम तपते हुए उस सूर्य को या बीच में अध्यार करना पड़ेगा क्रियापद वगैरह नहीं है मंत्र में ऐसे को क्या आयु कुछ को ब्रह्मवेत्ता ने अपने आप से जाना है के ऊपर छोड़ लेना पड़ता है ब्रह्मवेत्ता लोग भाषण कर कहेंगे सारी बात ब्रह्मवेट्ता लोग अपने आत्म रूप से देखते हैं ऐसे सूर्य को क्या मानते हैं वह हमारी आत्मा ही है हम अभिन्न नहीं है ऐसा वो देखते हैं ऐसा वैसा जो सूर्य है ऐसे सूर्य को जो देख रहे हैं और किस प्रकार का है कौन है वो सहस्रा रश्मि ही अनेक रश्मि वाला शतधा और अनेक प्रकार का शत और सहस्रा अनेकवाची बता महाभारत श्लोक सासरा शत शब्द क्या प्रयोग होते हैं जहां उसकी संख्या का महत्व नहीं है वो अनेक का पर्यावचन हो जाता है इसी शब्द भी में, भी में में वर्तमान प्राण प्रजा नाम सूर्य यह सूर्य अनेकों किरणों वाला और अनेकों प्रकार से वर्तमान रहकर तथा प्रजाओं प्राण रूप से ही ये सूर्य उदयती यह सूर्य उदे होता है विश्व रूप भाषा में सर्वरूप हरिणम रश्मिव निगंत में कहा है रश्मि के पर्याचियों में शब्द हरिशब्द पाठादाह रश्मिवंदम हरिणम रश्मिवदादि लक्षणों ना ये हरिणों में न कहा आ गया यह हरी कर्त्रशिमी है तो पामादि पिच्छादि लोमादि ब्या सनेलचा हाँ है ना पामाना पामा उसे न प्रत्योगिया अमान खुले ली आर्द्र निकला वैसे यहाँ हरी सबसे न प्रत्योगिया मधुबर्त में हरीनम अन्ना को मुर्दे नहीं हो गया बाद में धनतीना वो लोमादि पामादि लो, पिच्छेब पिच्छादि ब्या सनेलचा शा न इलच होता है। उससे में ना समझना। तो बन भी जो जो पैदा होता है उन सब प्रकृत ज्ञान हो जाता है इसलिए तो इष्टकाल निकालते हैं ना हम लोग सूर्योदय से इतना बजक का जन्म हुआ सूर्य का सूर्य उस दिन के सूर्योदय के बाद इतने समय पर सर्वगंध उतने देर बाद सूर्य का हुआ। जन्म कुंडली में इष्टकाल लिखा जाता है सूर्योदय से गिनी जाती हो इष्टकाल सूर्य मुख्य ही है ग्रहों में सूर्य ग्रह प्रधान ग्रह है नवग्रह में भी उसको सब चक्र काट रहे उससे सब निर्णय होता है इसलिए कहते हैं जातव जात प्रज्ञानम परायाव प्राणाश्रय सकल प्राणोंख्याणियों का चक्षण विद्यमान वह अद्वितीय तत्व है। तपंदम यापक्रिया को स्वात्मा सूर्य सूर्यो विज्ञातवंतो ब्रह्म विदहा इस प्रकार के उस सूर्य को आ, अपने आत्मा के साथ अभेद करते हुए सूर्या मैने कौन सूर्य मैने विज्ञातवंत ब्रह्म विदहा ब्रह्मविद्ता ऐसा उस भगवान सूर्य को इस प्रकार भगवान सूर्य को अपने आत्म रूप से अभेद रूपेण जानते हैं ये आपने इस बात से प्रसन्न देखा यो असो स्वहम अस्मी है ऊपर है वो सूर्य वही मैं हूँ ऐसा भाव पासा बताया था सोलवा मंत्र इस वास असौ पुरुषा सो हम अश्मी ऐसे मंत्र है वहां पे कौन सौ ये विज्ञात मंता कौन है वो जिसको उन्होंने इस प्रकार से जान लिया अपने आप में अभेद करता है जो जान लिया वो सूर्य कौन है वो इस प्रकार का वो स्पष्ट करो सहस्र रश्मि अनेक रश्मि वाला शतधा मन अनेकधा दे नाम ना अर्थ अनेक कर दिया प्राणी भेदे प्रकार से प्राणी भेद के द्वारा वह सर्वत्र विद्यमान है प्राण प्रजा नाम सूर्य वह प्राण रूप में विद्यमान रह करके सकल प्रजाओं का अंदर प्राण रूप में विद्यमान होकर वह सूर्य उदय को प्राप्त होता है प्रजाओं के प्राण रूप से उदित होता है यो चंद्रमा मूर्ति ही अन्न अमूर्ति प्राणो अत्ता आदित्य अदित्य कथम प्रजा कृष्य अब उठता है ये जो आपने कहा चंद्रमा जिसको आपने कहा मूर्ति जिसको आपने कहा अन्न और उसको आपने कहा सोत है ना रई सोम अन्न मूर्ति चंद्रमा पांच नाम दे दिया और जो प्रकार से है, प्राण अग्नि, अत्ता, आदित्य अमूर्त ये शब्दों को प्रयोग किया आपने तो ये दोनों जो जोड़ा जो आपने कहा वो एक ही है तब तो एकम एक मित्र या ऐसा है तो सर्वम कथम प्रजा कर फिर वो सारी प्रजाओं को कैसे उत्पन्न कर सकता है एक है जो मिलकर के भी वो एक हो गए हैं। ऐसे जो रई और प्राण अन्नोर मूर्त अग्नि और सोम चंद्रमा, और, और आयु जो, जो जोड़ा है वह एक ही यदि है फिर वो कैसे अनेक प्रकार सृष्टि उत्पन्न कर देंगे वो प्रक्रिया बताओ उच्च उसके अगला मंत्र आरंभ होता है वैसे पहले थोड़े टीका है चंद्रमा प्राण एक बहुत प्रकार से प्रजा पैदा कर देंगे ये दोनों मिलकर के जब एक है उनसे बहुत प्रकार प्रजा कैसे उत्पन्न होगा और केवल किस प्रकार से होता है तदेव मित्र में वह संवचरक काल है तो क्या करेंगे उस मित्र को काल रूप देंगे। काल का सर्वो धारण करके ही सब कर सकते हैं समझा रहे वह किस प्रकार से होता है संवत्सरो वै प्रजापति तस् दक्षिण कृतमितुपासक अभिजय तवा एव तुनरावर्तन तस्मा प्रजा का दक्षिण प्रतिपद्य संवत्सरो वै प्रजापति संवत्स काल ही प्रजापति वास्तव में संवत्सरूप जो काल है इसी को प्रजापति समझो कि काल का निर्माता कौन है सूर्य चंद्रमा इसे अग्नि सोम कहो अत्ता अन्न कहो मूर्त को ये सारे का असली रूप क्या है काल इनके द्वारा निष्पादित असली स्वरूप है काल कि सूर्य क्या कर रहा है उदय और अस्त के माध्यम से दिन रात का निर्माण करता है और इन दिन रातों में वह चंद्रमा क्या करता है तिथियों का संपादन करता है और इस प्रकार से दिन रात और तिथियों की संपादन के माध्यम से सूर्य चंद्र मिलकर क्या कर रहे हैं साल का निर्माण कर दे एक साल दो साल तीन साल पड़ गया एक वर्ष हो गया दो वर्ष हो गया एक वर्ष का निर्माण कर दिया इस सूर्य और अस्त न हो गए तो कहां से काल की गणना होगी अंग्रेज भी देखो तीन सौ दिन कह दिया चौबीस घंटा एक दिन में चौबीस घंटे बारह घंटा बारह घंटा दिन नौ रात एक सब कर रहा तुम्हारी गणित से थोड़ी हो जाएगा सूर्य पर आधारित तो होकर कर रहे हैं आप सूर्य और चंद्रमा दोनों पर आधारित तो होकर चल रहा है काम इसे वो लोग भी दो मंथ हैं सोलार मंथ लुनार मंथ ऐसा लोग हम लोग भी सौर मास चंद्र मास का चंद्र मास भी दो तो हम मान लिया अमावास्य से अमा को महीना और पूर्णिमा से पूर्णिमा को महीना मानने वाले दो के लोग हैं तीन तिथियों के पर मास मान और सूर्य के अगर भी मास होता सौर मास एक राशि में दूसरी राशि में जाएगा संक्रांति एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति एक महीना सौर मास जिस राशि में जा रहा है उस राशि के नाम से उस महीने का नाम बोल दिया ये ये नहीं सौर मास का व्यवहार होता है वो यहां कार है तस्य आयने उसके दो आयने ये संवत्सव नाम का जो संवत् प्रजापति है संवत्सर नाम का जो काल है उसका दो अयन एक है और दूसरा दक्षिणायन पहले दक्षिण लिया दक्षिण कर्मों को करते हैं और लक्षित तो हो गया दत्त कर्म भी ये सब क्या हो जाएंगे जो रूप केवल कृतमास मार्ग का अवलंबन करते इन्हीं का आसरन करते इन्हीं का अनुष्ठान कर्म लेकर रहते तो वे लोग मिथुन आप तो प्रजापति के एक अंश कौन सा को को ही कर एक अंश को पकड़ा है और रोतीस अंश को पकड़ा दक्षिण है दक्षिण है इष्टपूर्ण दत्त कर्म को पकड़ा है अति वो जो पकड़ने के कारण से इस समस्पी प्रजापति का एक अंश होता चंद्रम समय चंद्र चंद्रोक को कोई वो जीतते प्रकार से कर्म करके चंद्र लोक, स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करता है वो तो क्या होगा छीने पुण्य पुनरावर्तन लुड़ जाएंगे इसलिए आज भी ये विषय ये समस्त ऋषि लोग क्या करते हैं प्रजा दक्षिण प्रतिबंध जो प्रजा की कामना करते हैं प्रजा चाहने वाले गृहस्थ लोग हैं, है इसीलोग दक्षिणायन मार्ग को ही प्राप्त करते हैं दक्षिण दक्षिणाय प्रक्षित चंद्रमा को ही प्राप्त होते हैं, इतने आसान से उत्तरायण मार्ग से जा तो नहीं पाएंगे कर्म करने वृहस्थी जब तक उपासना नहीं करेगा तब तो उत्तरायण मार्ग से नहीं जा सकता गृहस्थी ये वही रही, रही पित्रियाण इस प्रकार जो यह पित्रियाण मार्ग है दक्षिणायन मार्ग है इसी को रही समझो इस को अन्न समझोद काला संवत्सरो वही प्रजापति वह संवत्सर रूपा जो काल है वही है प्रजापति अर्थात प्रजापति क्या किया संवत्सर में काल स्वरूप को धारण कर लेती है उसका निर्वर्तित संवर संवत्सरस्य क्योंकि जो है प्रजापति के द्वारा ही निर्वर्त प्रजापति कौन है आदित्य और चंद्र ये जो मिथुन रूप है जो प्रजापति है एक हो गया सूर्य और चंद्रमा एक ही भूत के मिथुन है एक हो धारण कर लिया क्योंकि सूर्य और चंद्र के द्वारा ही संवत्सर का निर्माण होता है कैसे आगे बता रहे भाषा का चंद्र आदित्य निर्वर्त्य अहोरात्रुदाय हो सम क्योंकि क्योंकि चंद्र और आदित्य के द्वारा सिद्ध होने वाले जो तिथि और जिन राज्य समुदाय हैं उन्हीं के द्वारा उस समुदाय का एक नया नाम प्रकृति हो यानी सम अन्य प्राण मिथुनात्मक ये वह उच्चते क्योंकि वह उससे अभिन्न होने के नाते री और प्राण सूर्य और चंद्र जो जोड़ा पता मित्रात्मक है उसी को हम क्या करें धारण कर संवत्सर का संवत्सरूपी जो प्रजापति का दो मार्ग है सूर्य और चंद्र के दो मार्ग होते हैं तो कौन से एक दक्षिण मार्ग एक उत्तरायण मार्ग सूर्य में तो विशेष वार्ग करते ही है, सूर्य क्या हो रहा है दक्षिण मार्ग में चल रहा है उत्तरायण मार्ग में चल रहा है जिस समय क्या चल रहा है सूर्य दक्षिणायण मार्ग में चल रहा है संध्या करते हो ध्यान नहीं अरे उधर से उधर से हो रहा नहीं और क्या मालूम होगा बादल है तो अरे बादलों में कहाके अगर पर कैसे रहेंगे आप तो क्यों पर निर्णय होना चाहिए किस मास किस मास तक है नीचे सारी बातें चंद्र आदित्य निर्वर्तिते तंत्र केवल लोकान् कर्मिण केवल कर्मों का विधान करके जो पालन करने वाले उनको दक्षिण मार्ग से जाते हैं ज्ञानयुक्त कर्म कर्मों नहीं उपासन कर्म हो तो लोकान विधत उत्तरेण उत्तरायण मार्गों को प्राप्त करते हैं आजय संबंध कर सविताक्षण चंद्रशा सूर्य काल वह उपलक्षण है चंद्र का भी। जेठ चंद्रका ज्येष्ठा दक्षिणाय मगर्शी शादी उत्तरायन ज्येष्ठ मे मैं दक्षिणायन मगर महारागे उत्तरायण ये यद्रुतिषु प्रसिद्ध है श्रुति मेह प्रसिद्ध है। तथा कर्मण लोकदन विधा कर्मियों को प्राप्त लोगों को विधान करने के लिए तयोर दक्षिणोत्तराभ्याम मार्गाभ्याम गमनाथ उनका जो है दक्षिणोत्तर मार्गों के द्वारा जाना का निश्चय भोजन करना निमित्तम निमित्त अयनदय प्रसिद्ध है यही निमित्त को लेकर के अयनद्वय की भी प्रसिद्धि मानी गई है कन्वर्तितम इसलिए उसका निरुद्ध उन दोनों अयनों का जो सिद्ध स्वरूप सिद्धि है तद तो द्वारा सूर्य और चंद्र के द्वारा ही होता है संवत्व संवत्तर कौन हो गया सूर्य और चंद्र ही हो गए चंद्र आदित्योकविधा तो फिर चंद्र आदित्य लोकविधा कैसे हो गया उसको समझाया जाए प्रसिद्ध ही भाषा में क्षण मास महीना रूपा सुप्रसिद्ध है याति या जिसके द्वारा दक्षिण में जो एना है यह तृतीया का क्वेश्चन नहीं समझना जो देखने में क्या लिख रहा है आपको तृतीय का क्वेश्चन दिख रहा है तृतीय का क्वेश्चन नहीं ये एना प्रत्यय है टिप्पणी देख लो नीचे दृश्याम अधूरे अपत्र इसके द्वारा एन पंत में दक्षिण्याम दिशी तरह क्या होगा दक्षिण दिशि दिशा सप्तमी अर्थ हो जाएगा उसका इन प्रत्यय पर तृतीय नहीं समझो करण नहीं है उत्तर श्याम दिशी ऐसा, ऐसा या कि सविता सविता उपलक्षण था चंद्रमा के लिए भी केवल कर्मणाम ज्ञान से उत्तर चो लोका केवल कर्मियों को दक्षिण मार्ग से और उपासना ज्ञान से तत्व उपासना ज्ञान युक्त कर्मवधाम मैंने उपासना संयुक्त कर्म वालों को जो है वह लोगों को प्राप्त कराता है कदम प्रश्न उठेगा वो कैसे प्राप्त कराएगा सूर्य और चंद्र प्राप्त कराता है लोगों लोगों को विभिन्न लोग तक पहुंचाता है ऐसे कैसे होगा ये सूर्य और चंद्र जीवों को कर्म करने वालों को और उपासना कर्म करने वालों को विभिन्न लोगों तक पहुंचा देते हैं ये आपने कैसे कह दिया उसका जवाब देंगे